वे बेलो विवाद करने लग गए मयि श्रेष्ठ मयि श्रेष्ठ ये तब प्राण सीधे बोलता है क्या कहा तान प्राण उवाच मां मोहम्मा था अहमे पंचद आत्मा प्रभज्यवस्त विधारायामी ते अश्रद्धा न वरिष्ठ प्राणवाच इस प्रकार अभिमानसित कर रहे उन देवताओं के प्रति तान देवताओं के प्रति प्राणवाच वरिष्ठ वरिष्ठ है ज्येष्ठ श्रेष्ठ है वह प्राण ने कहा मां मोहम आपद्य था कहते हैं आपद्यथा आप लोग मोह को प्राप्त न होवे अहम ये वही तो पंचदा आत्मान प्रभ्य क्योंकि मैं ही अपने आप को आत्मान पंचदा पांच भागों में विभक्त करके अहम मैं ही एकद बाणम अवस्तव्य इस शरीर को आश्रय देकर विधारयामी विशेष रूपेण धारण करता हूं लेकिन कौन सुने उसके बाद? अरे सभी अब अपने आप बोल रहे हैं। हम लोग जैसे सर तुम भी ऐसे ही बोल रहे पर क्या पढ़ने वाला है इसलिए अश्रद्धा नो उन्होंने बिल्कुल उसकी बात को पर विश्वास नहीं किया श्रद्धा नहीं की उन देवताओं ने ते देवाश्य एवं अभिमान बदो इस प्रकार से अभिमान करते हुए उन देवताओं के समक्ष हाँ, वरिष्ठ मैंने मुख्य प्राणवाच मुख्य जो प्राण है उसने कहा मुख्य प्राण ने कहा मुख्य प्राण अनेगा गौण प्राण क्योंकि सकल इंद्रियों भी का भी ना प्राण सबसे कहा जाता है प्राणा ऐसे कहा गया सकल इंद्रियों को भी गौण है और ये मुख्य प्राण शास्त्र में से आने को मिलता है इसलिए भाषा का विशेषण दिया मुख्य उत्तवान कहा मा मैने मा एव मोहम्मद अरे आप लोग जो है इस प्रकार से मोह को प्राप्त न हो गए अविवेकतया अभिमान माकृत अविवेक पूर्वक का अभिमान न करें अविवेक पूर्वक इस प्रकार से विमान न करें पदलकार व्यक्त छांद सा वहां पर था भाषण मूल मंत्र में क्या है आपद्यथ आपद्यथा कहां करो बनेगा हाँ मध्यम पुरुष एक वचन होना चाहिए मध्यम पुरुष बहुवचन के तान है ना तान करके है तो बहुवचन है ना बहुवचन जवाब में आना चाहिए था एक वचन हो गया इसलिए टिप्पण कार समझा रहे हैं, पद, लकार, सब कर करते हुए अब प्रयोग किया है चा, है, वेद में और उसको यहाँ स्पष्ट करके सही कर दिया माकुरुत अहमे वाण अवस्तव्य इसलिए क्यों क्यों आप हम जो अभिमान ना करें अभी एक पूरा कर इसे क्यों कहते हो आप तब गाता है क्योंकि भाई देखो मैं ही हूं जो मुख्य प्राण जो कि इस शरीर को कियामी आश्रय देकर के इसको विशेष धारण किया हुआ हूं अगर आप अपने आप कैसे धारण कर रही अकेले कहते मैं अकेले किस रूप से धारण किया हूं पता है कर देखो मैं अपने आप को पांच भागों में प्राण अपान उदान समान पंचदा वृत्ति वृत्ति भेद पंचदा आत्मान को विभाग करने का मतलब प्राण अपान उदान समान व्यान इन पंच प्राण वृत्ति भेद के द्वारा स्थान रूप उपाधि और क्रिया रूपी उपाधि को लेकर फर्क है ऐसे वाला होकर के हाँ, स्वस्य अपने अपने का आत्मनमें प्राणिवृत्तिधारायामी विशेष जब इस प्रकार से प्राण ने कह लिया, ते रियादींद्रििया चक्षरादींद्रिया मनादींद्रिया पंचम भूत अश्रुदान अत्यवंदो ब्रतवंद कैसे कर दिया क्योंकि अमर कोश करता ज्ञान विश्वास हेतु हे उनमें से विश्वास अर्थ में लिया है अप्रत्यवंत मैंने अविश्वासवंत विश्वास रहित हो गए वो लोग खत्म हेतु देवां यह आत्मेश कैसे कर कविया क्यों उनको विश्वा, विश्वास अविश्वास के प्रकार को बता रहे अरे ऐसे कैसे हो सकता है आप ऐसे कैसे हो गए धारण करने वाले हम लोग भी सब है जब 50 लोग रहते हैं तो सब यही कहेंगे हम भी हैं हम भी हैं हमें भी मदद करा हमने भी मदद करा इसलिए तो भगवान कृष्ण की लीला में आता है ना जब भगवान कृष्ण गोवर्धन पर्वत उठाया एक अंगली पर उठा दिया और क्या को जितने ग्वाल बाल थे अरे जल्दी जल्दी लाठी लगाओ लाठी लगाओ मेरे हाथ दर्द हो रहा है और लाठिया लगा लिया उन्होंने और लाठी ला सब सोच रहे हैं कि हम अपने लाठियों पर खड़ा कर दिया अपने को सात दिन बीतने के बाद भगवान ने जो है कहा कि चलो तुम तो लोग सब बाहर निकलो लाठी निकाल फिर वो भी बाहर आए धीरे धीरे खाते हुए उसको बिठा दिया तो आप लोगों ने लाठी लगाया इसलिए खड़ा अपनी महिमाओं किन लोगों दे दी ये उनकी महानता है वो मूरख अपने आप सोचने लगे हमने लाठी लगाने से खड़ा था पर्वत अंगुली पे थोड़ी खड़ा हुआ उसका हमारी लाठी लगाने से खड़ा होगा भ्रमसात ऐसे हो जाता है वैसे तो इन लोगों की सबको भ्रांत कर सर हम सब के वैसे ही है तुम्हारा अकेले वैसे नहीं है तुम अकेले किस प्रकार से कर सकते हो नहीं कर सकते कहने की भावना है खत्म वे तो देवम आप ऐसे कैसे कर सकते हैं नहीं हो सकता है ये उनका भावना है तब यहाँ पूरी वहाँ अन्य उपनिषद में छांदों की और ब्रांड में जो विस्तृत कथा है वैसे यहाँ नहीं कह रहे सीधे सीधे कहा देते हैं वहाँ तो ऐसे आता है उन्होंने विवाद किया तो विवाद किया तो प्राण ने कहा है यहाँ तो कहते प्राण कह दिया ना मैं श्रेष्ठ हूँ मैंने धारण किया पांच वहाँ प्राण बोलता ही नहीं विवाद करके लोग सब जाते हैं ब्रह्मा जी के पास प्रजापति के पास प्रजापति का ऐसा है सीधा कह दो प्राण श्रेष्ठ है लोग से कहेंगे देखो उस बेटे के प्रति मुझे बड़ा मोह है इसलिए उसको श्रेष्ठ बोल दिया हम भी तो आपके बच्चे हैं हमको क्यों आप एकदम कहते कुछ नहीं हो तुम लोग तो क्या किया उन्होंने बहाना बनाया करो जिसके बिना ये शरीर जिंदा रहे कल्याण पृशुमय रहे तो वही श्रेष्ठ समझ लेना तब प्रत्येक व्यक्ति क्या किया एक एक साल के लिए बाहर चले गए एक साल के लिए लौट गया है? तो लेकर जिंदा है तो समझिए इसका मई श्रेष्ठ नहीं उन्होंने कहा ना न प्रजापति ने कह दिया है जिसकी बिना ऐश्वरी मर जाए कल्याण रूप हो जाए तो समझो वही श्रेष्ठ तो सब आने के बाद प्राण निकलने लगता है तो भी मरने लग गया तब सभी ने गाने ने अब निकलो आप एक साल के लिए गया एक मिनट के लिए निकलोगे तो खतरा यहाँ दो जब निकलो ही मर तब मैं आपको कहता फिर ठीक है भाई मैं नहीं निकलूँगा लेकिन मैं तो अब राजा हूँ स्पेशल कपड़े दो राजा का विशेष कपड़ा होता है ना जब राजा हो गया तो अरे तो ठीक तो है भोजन से पहले पानी में पानी यही आपका कपड़ा उत्तरी और अधो वस्त्र फिर मेरा भोजन जो सबका हाथ की अपने जो कुछ भी खाते वो सब आपका ही भोजन फिर कहते फिर, फिर हम लोग से भूखे हो जाएंगे भोजन ठीक है हमारे इसमें तुमको भाग मिल जाए इस प्रकार से वहाँ विस्तृत कथाएँ इनिया संक्षेप है प्राण्य का, का दुण सी दे कि मैं श्रेष्ठों तो वो क्या किया सो अभिमान सर्वे तस्क्रामथेतरे सवे उक्राम तस्व प्रतिंदे तयथाम मिगा मधुरकर उत्क्रामक्रमंदे तस्तिष्ठाननेतिंदंदमनचुश्रोत्रोत्र प्रीता स्तुण्दी तब उसने क्या किया प्राण ने जब ये देखा चलो कोई मानने को तैयार नहीं है इनको पाठ पढ़ाना पड़ेगा ऐसा तो ये मानने वाले नहीं ठीक है तुम लोग ये धारण कर रहे हो मैं यहां से जा रहा हूं मेरी जरूरत क्या है? मेरे बिना तुम लोग धारण कर सकते हैं तो धारण कर लो सो so, अभिमानक ऊर्द उत्क्रम वह प्राण इंद्रियों की श्रद्धा को देकर अभिमान पूर्वक मानो युवक है ना मानो ऊपर उठने वाला लगा निकलने लगा तो राम उसके ऊपर उठती बराबर क्या हुआ अत इतरे सर दे सभी प्राण जो सारी इंद्रिया वगैरह बस निकलने लगा अपने अपने जगह से तो टिक नहीं पा रहे जब प्राण निकलने लगा तो सब निकलने लगे पीछे पीछे कोई नहीं टिक पाया तो शरीर कहां से टिकेगा सब पर उठने लग गए सब मरने लगे कहने का तात्पर्य तब तो तस्वीर तो से प्रतिष्ठा माने और जैसे उसके बैठ जाने पर सभी बैठ गए सर्व प्रतिष्ठम थे इस दृष्टांत भी समझा रहे जैसे रानी मक्खी मधुकर राजानम मक्षिका यथा मक्षिका मक्षिका सारी मधुमक्खिया मधुकर राजानम मधुमक्खियों की जो रानी है रानी मधुमक्खी को संस्कृत में मधुकर राजानम कहते हैं मधुकर राजा देखने को पुलिंग प्रे होता है है वो रानी रानी मक्खी के निकल जाने पर ऊपर उठ जाने पर वहां से हटने पर क्या होता है सारे मक्खियां भी उसके पीछे पीछे पीछे चल जाते हैं सब से निकल जाते हैं और जहां रानी मक्खी बैठ गई वहीं पर सब मिल करके झटाफट फटाफट बना देते हैं मधुमक्खी की छात्र बन जाती है सब कुछ हो जाता है फिर महारानी को स्थापना करते हैं माँ इधर आज यहाँ बैठ जा फिर सब अपना फिर बच्चे कहा कौन कहा कौन का सब सेटिंग हो जाता है बड़ी व्यवस्थित कमाल है मधुमक्खी की जो है बहुत ही गजब है मान कर्मठ योगी है योगी उनके बराबर नहीं मिलेगा नहीं भयंकर योगी और व्यवस्थित लड़ाई करने वाले अलग होते है। उसमें सेना अलग है भोजन पानी लाने वाले अलग है सब अलग अलग सारी व्यवस्थित ड्यूटी बदलते रहते हो भी सेवा 24 घंटा फूल पंखा मारते रहते हवा देते रहते सुखाने के लिए ना वो जो रसलाएँ हैं जो फूलों का रसला आता तो सुखाना पड़ता है निसड़ जाएगा वो शहद जो बनता है मध बोलते हैं आप लोग खाते हो उसको सुखाते हैं वो, है वो गर्मी पैदा करते चारों तरफ से खूब हवा मार और जो थक गया निकलता है दूसरा आ जाता है वहां पर उनकी फिटिंग है ड्यूटी बदलती रहती है आधा घंटे के घंटा आते रहते जब निकले तो सार चूस करके पूरा लेके चले जा रहे वही डालें जहां मधुमक्खी बैठी महारानी बैठ गई वही एक बना देंगे तो वही हाल है अभी प्राण निकलेगा तो साब निकल जाएंगे सारे मधुमक्खियों के बराबर है ऐसा इंद्रिया वगैरह हिट हो जाती है सब अब राजा तिराज़ महाराज महाप्राण मुख्य प्राण जहां बैठेगा तो वहीं सब के सब बैठ जाएंगे अपने अपने खान बने हुए उनकी जगह बैठ जाएं जैसे उनके यहाँ बने हुए रहते हैं उसके बैठ जाते हैं जैसे बहुत सुंदर दृष्टान्त है इसके लिए तस्वीर से प्रतिष्ठा माने और मधुमक्खी के महाराणी का बैठ जाने पर सर्वय प्रतिष्ठानता इस भी प्रतिष्ठित हो जाते हैं एवं उसी प्रकार से वांग मनस्त्री इसी प्रकार से वाणी मन चक्षु और ये सब की सब के क्या है? जब देखा है स्थिति अब आठ मंत्रों में लगभग समाप्ति तक स्तुति करते रहेंगे इसी में कई बातें भी कह देंगे प्राण के लिए इस प्रश्न के अंत तक लगभग यही चलेगा भाष्य सहज प्राण तेजाश्राम अलक्ष्य, वा प्राण उन लोगों की अश्रद्धा अविश्वास को लक्षित करके अलक्ष्य। आलक्ष्य अभिमादर्ज मुत्क्रमत उत्तवाद्रांतवान इद शरीर त्यक्तवानिव त्रेपण का स्पष्ट करते इसलिए कहा से टपक गया बीच में भाषण क्यों ले लिए मैंने उसके निकलने का मतलब क्या माने शरीर का त्यागने के समान नाटक कर प्राण ने शरीर को त्यागने के समान नाटक किया केवल त्याग देता तो फिर गया ही थे सब खत्म ही हो जाते हैं तब कहते हैं इसलिए इधम शरण त्यक्तवान इव इत्य तो। चार नंबर टिप्पणी तब क्या हुआ फिर कैसे किया उसने नाटक सरोसान निरपेक्ष रोशा वह जो है रोष से बड़ी क्रोध से निकला है नहीं मानते हो मेरे को तुम लोग देखता हूँ अभी चल दिया मैं यहां ऐसे करके गुस्सा करते हुए वह निकलने के समान किया अन्य उनकी अपेक्षा की भी ना और अन्य लोगों को निकलना है तो प्राण के अपेक्षा है वो निकल ही नहीं सकते बेचारे अपने आप अन्य लोग निकलते हैं ना तो उनको तो प्राण की सहायता चाहिए प्राण की सहायता के बिना कोई यहां से कहीं निकल के जा नहीं सकता आ नहीं सकता एन प्राण ने क्या किया किसी की भी सहायता के बिना स्वयं स्वयं ही निकल गया यदम त्रष्टान्त ने प्रत्यक्ष करो दी और फिर क्रमण होने का कर, करने पर क्या हुआ इस बात को दृष्टान्त के द्वारा प्रत्यक्ष कराना चाहते हैं तस्मिन् एव करने पर चक्षराध्य ही क्या हुआ अन्य सारे जो कहते हैं वो क्या हो गए वे उच्चक्रम वो विशेष निकलने लग गए तस्वीर प्राणी प्रतिष्ठा और प्राण का प्र... तुष्टिम भवति माने तुष्टिम भवति अनुक्रामती सति सर्व एवं प्रतिष्ठे और प्राण के पृष्ठ का मतलब क्या? वह चुपचाप बैठ गया शरीर के अंदर अवक्रमण नहीं किया तो क्या हुआ सभी के सभी प्रतिष्ठित हो गए तुष्टिम में बसदा भुवन चुपचाप सब अपने अपने गोलकों में रह कर गए अपना अपना काम धंधा करने में लग गए सब जगह काल का व्यक्त्यास है देखो उच्चक्र उत्क्रमता उसका चले होना चाहिए में उच्चक्रमीरे, क्रमीरे, तो है है ना क्रम चक्रमाते चक्रमीरे, तत यथा लोग उस विषय में तथ उस विषय में ये दृष्टान से कथन उत्प्रत की ही कथन जो है दृष्टांत के द्वारा स्पष्ट किया जाता है यथा लोके मक्षिका जिस प्रकार से श्लोक में मधुमक्खिया मधुकराहा स्वराजानम राजानम मधुकर अपना जो राजा है कौन है मधु मधुमक्खियों का राजा राजा यहां तात्पर्य रानी कि वहां तो रानी ही निकलती है तो सब निकालते मधुगर राजानम उत्क्रामंत प्रति सर्वाय उत्क्रामंत है मधुकर मधुमक्खियों की महारानी जब निकलती है तो सब सबके मधुमक्खिया वहां से निकलने लग जाती, कोई और जा जाती है, प्राथ प्राथ साँगे साँगे साँगे जाते है। जिस प्रकार से दृष्टान उसी प्रकार समझाओ कर्म इंद्रिया अंत करण बा जो है ज्ञान इंद्रिया और पंचम के देवता ये सभी किसी इत्यादि उस उसम अपनी अश्रद्धा अविश्वास को त्याग दिया बुद्धवा प्रान को जान लिया हो इसके बिना कुछ भी नहीं है प्राण के है तो सब कुछ है प्राण नहीं है तो गए प्राण थोड़ा कमजोर पड़ जाए देखो ना तो आदमी से हिल नहीं पाता है नहीं? अब प्राण ही निकल जाए फिर तो कहना ही क्या तो मुर्दा नाम पड़ जाएगा प्राण जान करके उनके अश्र अश्रता को त्याग दिया अविश्वास को त्याग करके प्रीता प्रसन्न हो, हो गए सबके जहा पता चल गया हम लोगों ने जेष्ठ श्रेष्ठ वरिष्ठ कौन है ऐसे प्राण लोग सब की सब स्तुनवंती वस्तुवंती होना चाहिए यहाँ छांस है तुष्टु ही वास्तव प्रयोग कर रहे हैं यहाँ होना चाहिए कर रहे और उसका और स्पष्ट कर रहे हैं तुष्टवु टिप्पणकार ने कहा दिया तुष्टवु कहना ज्यादा अच्छा है यहाँ खत्म उन्हें किस प्रकार की स्तुति की उस स्तुति को थोड़ा बताइए उन्हें क्या क्या स्तुति किया है अच्छा जी जो भी हमारा है वो सब आपका है आज जो भी आज चल रहा है संसार से आपके वजह से ही चल रहा है जो कुछ भी संसार में सर्वात्म तो कहना प्राण क्या है सर्वात्मा है ये तो पहले कहा प्राण ही क्या है सर्वात्मा हिरण्य का प्रजापति का प्राण रूपण सब जगत को देखना और रही रूपेण देखना रही रूप में देखेगा वो पुनरावृत्ति रूपा फल को प्राप्त करेगा प्राण रूपण जो वो अपन फल को प्राप्त करेगा इसलिए प्राण उपासन के साथ बात कही जा रही है क्या क्या स्तुति है देखिए कई मंत्रों में आ रहा है एशो अग्निस्तपति ये सूर्य एश पर्जन्यो भगवान एश वाय पृथ्वी रेव असक्षा मृत एश अग्निस्तपति यह जो प्राण ही येष माने ये जो प्राण है यह प्राण ही अग्नि रूप से तप रहा है प्रज्वलित हो रहा है ये अग्नि में प्राण अग्नि रूपे अग्नि रूप से जो तप रहा है वो और कोई नहीं दब रहा वो प्राण निकाल दो अग्नि में तो क्या होगा अग्नि अग्नि नहीं रहते तो ना प्राण स्तंभ कर दिया मंत्र से ये चंद्रकांत मणि लाया चंद्रकांत मणि गया तो से हो गया प्राण स्तब्ध हो गया अग्नि का अग्नि ठंडा हो गया देखने धर धक जल रहा है लेकिन आपको जलाता नहीं है ताप नहीं रह जाता है अग्नि रूपेण अग्नि हो करके तपता है संसार में वही प्राण सूर्य हो करके प्रकाशन कर रहा है वही प्राण बादल हो करके वर्षा रहा है वही प्राण इंद्र हो कर स्वर्ग प्रशासन कर रहा है इंद्र हो करके प्रजा का पालन करता है और असरों का वध भी कर रहा है वह इंद्र येष वायु हो यह प्राण ही वायु होकर भाता है सबको जीने का अवसर दे रहा है सबको सुखा भी रहा है हा? सुखाने का काम भी वायु का एश पृथ्वी और यही प्राण यह पृथ्वी होकर के सबको आश्रय दिया हुआ है एश रही या रही शब्द चंद्रमा यही चंद्रमा होकर भासित हो रहा है रात में देवा और सबका धारण पोषण करने वाला यह चंद्रमा रूपी देव है समझो सत असत और जो कुछ भी स्थूल सत्य और असत सूक्ष्म जो स्थूल सूक्ष्म संसार में है वह सब कुछ प्राण ही है अमृत चेत और जो कुछ भी यह देवों में है देवताओं के अंदर जो है वह अमृतवी यह प्राण की है और किसी का नहीं है बाश ऐसा प्राण कौन है प्राण प्राणी क्या कर रहा है अग्नि संस तपती ज्वलती अग्नि होकर तप रहा है ज्वलन कर रहा है प्रज्वलित हो रहा है तथा एस सूर्य प्रकाशित है उसी प्रकार वही प्राण सूर्य होकर सार संसार को प्रकाशित कर रहा है तथा एश पर्जन्य उसी प्रकार ये जो बादल है होकर के ये जो प्राण है वही बादल होकर क्या कर रहा है कद वर्ष दी वर्षा करता है इतना ही नहीं यही प्राण मघवान इंद्र सन इंद्र होकर के प्रजा पाली जिघांस असु, असुर रक्षा क्या करता है प्रजा का पान कर रहा है और असुर और राक्षसों को मार डालता है वायुर आव प्रभाद भेदा यही प्राण महावायु बनकर बारह में आवाह प्रवाह इत्यादि का एक एक गण बना करके गणों में 49 देवता, 49 देवता, के रूप में और करता हुआ उतने आकार में इस संसार में बहते रहता है नीचे दिया है आगे आवाहादेह पूर्व पन्ने में ही है आवा प्रवाह इत्यादि आवाहाद क्या है वो? सप्तु गुणा तथा सन मेघान ज्योतिष चक्रदी उस रूप से वो कर क्या रहा है इतने आकार को धारण करके गए देवता हो गए और उनचास प्रकार से आवह प्रवाह इत्यादि नामों से और बहते हुए तत्व गुण वाला हो करके गए मेघों को ज्योतिष चक्र को ज्योतिष चक्र बने ग्रह तारा मंडल सबको वहन कर रहा है उसका नाम वाती, वाती, वायु वाती गति वहति सर्वान सर्वान्द्र किंच पृथ्वी, यथिवी देवा सर्वस्य जगता संपूर्ण जगत का यह प्राण ही पृथ्वी रूपेण धारण कर रहा है जगत का धारण करने वाला एस देवा ये प्राणी देवता ये पृथ्वी होकर संपूर्ण जगत को धारण कर रहा है रही मे चंद्र होकर सर्व पुष्टा सभी का पालन पोषण कर रहा है एस देव देव प्रथम प्राण के लिए वह ऐसा देव मैं तो यह जो प्राण रूपी देवता क्या कर रहा है पृथ्वी रूप करके धारण कर, कर संपूर्ण जगत को अपने धारण कर लिया और वह रही मे चंद्र का रूप धारण करके संपूर्ण जगत को पोषण कर रहा है इतना ही नहीं वह देव जगत मूर्तम सत्य सत्य बने क्या मूर्त असत मने अमूर्तम में स्थूलम सूक्ष्म अमृत देवान स्थिति कारणम और जो देवताओं के स्थिति का कारण है अमृतत्व वह भी प्राणी है किम बहु और देख क्या कहना है आप ही सब हैं सब का जो कुछ भी गुण धर्म दिख रहा है वह सब आपके वजह से ही है आप हट गए गुणधर्म गायब आ गया गया सड़ गया है अब सब्जी है जब रखा है बढ़िया है तो गया कहेंगे हाँ सब प्राण है तो बहुत बढ़िया है नहीं दो गया। नहीं, सड़ गया छोटा फेंक दो है नहीं जितने हिस्से से प्राण निकल जाता है उतना हिस्सा सड़ जाता है मृत हो जाता है इसलिए कहते और क्या अधिक कहना है सब कुछ आपके वजह से ही है आपकी इतनी महिमा है प्राणे सर्वं निचो और क्या कहा जाए जैसे अराए रथ के नाभि में समर्पित हुआ करती हैं उसी प्रकार सारा जगत जो कुछ भी है सब कुछ आप प्राण में ही प्रतिष्ठित है प्राण है तो सब है प्राण तो नहीं तो कुछ भी नहीं इतनी प्राण की महिमा है इन फिर भी मूर्ख लोग समझते हैं नहीं प्राण को हुं? कौन प्राणायाम कर रहा है प्राण को मजबूत रखने में कौन प्रयास करता है कोई नहीं करता अब भाई शरीर को दंड अरे शरीर शरीर ठीक रहेगा तो जब प्राण ठीक रहेगा तुम्हारा अब वो दंड बैठक करने से थोड़ा श्वास चलता है ना थोड़ा प्राण एक तरह से प्राणायाम इंडायरेक्ट कर रहे हैं आप अब ये ढंग से समझदारी से कर दे प्राणायाम तो कितना लाभ होगा आप बेसमझदारी से आप कर रहे हो प्राणी उल्टा पुल्टा तब भी आपको लाभ पहुंच रही है समझदारी से समझकर किया जाए फिर तो बहुत लाभ मिलेगा नहीं फिर दिमाग भी तेज हो जाएगा उससे अब तो शरीर ही तेज हो रहा है ना बढ़िया हो रहा है दंड बैठे कने स्वास्थ्य चलता है ना वॉकिंग करेंगे दौड़ करते हैं लोग नहीं दौड़ करते हमने कई बार देखा वो धुआं में झूठ दुनिया भर मेन सड़क पे और विदेशी दौड़ रहे दौड़ रहे अरे क्या पागल विदेशी है <laughs> उनको मौका मिला है ना वहाँ खुले सड़क में दौड़ने में, दौड़ नहीं सकते चल रही है चार गुणा घुस रहा है धूल जा रही है उल्टा खराब कर रहा जगह दौड़ करके वहां दौड़ने का जगह तय है किसी सड़क में दौड़ते रहो पकड़े अंदर बंद कर देगा पुलिस सड़क दौड़ने के लिए दौड़ी होता है वहाँ तो बना हुआ है जगह वो जगह चाहिए, वहीं दौड़िए वहां जाना पड़ता है जिम आपको दौड़ना नहीं पड़ेगा दौड़ाता है ऑटोमेटिक आगे पिछले होते रहता ऐसे में करना पड़ता है वहाँ जहाँ स्टेडियम होती है वहां तक जाओ स्टेडियम बोलते हैं बड़ा बड़ा खेल मैदान वहां जाना पड़ता वहाँ दौड़ते रहिए लोग जाते हैं, कारों में जाएंगे वहाँ सवेरे सवेरे दौड़ेंगे फिर आ जाएंगे जगह जगह बगीचे होते जगह जगह बगीचे अंदर वॉकिंग कीजिए सड़क पर नहीं घूम सकते यहाँ तो बीच में गाय बैल भैन घूमते रहते स्वतंत्र दे पूर्ण स्वतंत्रता पशुओं को भी स्वतंत्र और पशुत मनुष्य को भी जीने की स्वातंत्रता है मनुष्य को पशुपत जीने की स्वातं को मनुष्य का मनुष्य से जीने का अधिकार नहीं है वहां एक मनुष्य को मनुष्य से जीने को मजबूर कर देते हैं तो मनुष्य तो मनुष्य से जीव पशु जैसे नहीं जी सकते हो तुम बल्कि पशुओं को भी सख्त कर दिया वो भी नहीं मन माने उनका वे बंद बाहर कर बाहर रहेंगे लोग आप कुत्ता को भी सड़क कहीं नहीं छोड़ सकते आप रे बिना फट्टे के छोड़ दिया तो तुरंत आएगा पुलिस पकड़ के जाएगा। कुत्ता भी गया तुम भी गए अंदर बंद क्योंकि ऐसे ना वो कहीं मानो इधर भाग गया अचानक एक्सीडेंट हो जाएगी तेज से गाड़ी चलती है सड़क ऐसे बने हुए हैं सब एक गाड़ी कहीं टकरा तो पीछे पचास गाड़ी एक्सीडेंट हो जाएगा धड़ा दे से एक जब तक तो वो ब्रेक लगाएगा तब तो तक तो तो पचास गाड़ी इकट्ठे हो जाएंगे आप जरा लेन बोलते हैं लेन लेन पट्टी लगा हुआ है लाल पट्टी पीला पट्टी हरी पट्टी उतरे स्पीड वाला जब आपको रोकना है तो पट्टी एक पट्टी से तीसरा आ जाना पड़ता है वो पट्टी से हटो एक सौ किलोमीटर है 80 किलोमीटर 60 किलोमीटर 40 किलोमीटर है लास्ट 25 किलोमीटर वाला है वो अंत में जाके वहाँ होता तब फुटपाथ में लेना ऐसे सड़क कम से कम तीन पट्टी होता ही है अस्सी चालीस पच्चीस भी ऐसी, यानी कि कहीं भी रोक लिया हम लोग यार बीच में खड़े बात बात हो हो रही हो रही है है घर में सब्जी बना क्या बना पागल गए कि सड़क के बीच में खड़े हो करके है दूसरे घर में पराठे खाए कि सब्जी खाए पूछ रहा ट्रक वाले वाले को ऐसे ही कर देते कहीं भी खड़े हो जाते वहा खड़ा ही नहीं कर सकता बीच में बीच में खड़ा करना जगज वहाँ जो 25 वाला पट्टी है उसके भी किनारे जगज वो लगा रहते हैं हरा और काला हरा काला रंग पीला और काला रंग वाला पट्टी बना हुआ होता है उसी में जाके खड़ा करना पड़ेगा दूसरा भी वहीं आगे खड़ा होएगा तब तो वहाँ उतरिए बैठ के बात कीजिए आप फिर वहाँ से कीजिए अब आर पार भी करते हम लोग जहाँ तक आर पार कर जाते हैं ऐसा नहीं है पर भी हर सड़क में बना हुआ है लाइट लगी हुई है जब आएगा तभी आर पार करनी है बीच में आर पार किया तो तुरंत पुलिस पहुँच जाता है लगा हुआ कैमरा लगे हुए हैं हर रोड के किनारे पुलिस गाड़ी खड़ी है चौबीस घंटा पुलिस तैयार है पकड़ने को कौन थूक रहा है कौन कागज फेंक रहा है कौन हम लोग यहाँ संतरा खा रहे हैं छलका फेंक दे रहे हैं सड़क पर बस में अंदर बैठे बैठे केला खाया केला छिलके डाल दी खिड़की से बाहर वो बस नंबर सब नोट कर लेगा वहीं से फिर तुरंत पुलिस आगड़ को फोन करेगा वहाँ वो बस को रोको अमुख खिड़की से केला का छिलका फेंका गया है तुरंत आदमी को पकड़ेगा निकालो दस दस डालो फाइन वहा घरेलू कारों में भी इसलिए सब हर कुर्सी का पीछे वो पॉकेट जैसा बना हुआ है बैग लटका हुआ है तो तुम जो भी खाना है उसके अंदर डाल दो घर में ले जाओ कूड़ा अपने साथ <laughs> वो कूड़े को अपने घर में वहां डालो नहीं फैल सकते वहां अभी भी, भी गाड़ी आती है ट्रक स्पेशल कूड़ा लेने वाला शाम को सात बजे सारे बजते हुए आएगा वो हर आपको तुरंत अपने घर के सामने कूड़ा डिब्बा रख दीजिए वो दूसरा कूड़ा डिब्बा रखेगा भरा हुआ ले जाएगा ये नहीं कि कहीं भी फेंगे दो कोड़ा इतनी सख्ती सफाई हर चीज में मनुष्य का शासन में जीने का सिखाते है महाना शासन में जियो पर यहाँ तो मनुष्य को पशु बनने का पूरा अधिकार है स्वतंत्रता दी गई पशु से जियो पशु बना रहे हम लोगों यह ऐसा नहीं हो सकता है प्राणेशरम प्राण है क्या कहूं और उनसे निष्पन्न होने वाले सकल यज्ञ ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्युत सकल जातिया सब कुछ तुझ प्राण में ही रहता है अराइव रतना भव श्रद्धा आदि नामांतम सर्व जैसे राय रथ के नाभि में समर्पित होती हैं। उसी प्रकार से श्रद्धा छठे प्रश्न का जवाब में कहेंगे तो महर्षि चौथे मंत्र में आया है गिनाया प्राण से श्रद्धा पैदा हुआ श्रद्धा से आकाश आकाश से वायु इत्यादि कहेंगे वहां पर सोलह आइटम गिनाएंगे षोडश कल पुरुष वो सोलह आइटम में भास्कर कहती है श्रद्धा नामांतम श्रद्धा से लेकर नाम तक का जो सोशकल पुरुष की छठिका में है प्राणा श्रद्धांकम वायु ज्योतिर वक्षमाण शोरश कलात्मक आगे कहे जाने वाला आगे हमने छह चार में आप दूसरे प्रश्न का छपा मंत्र पढ़ रहे हैं ना ये क्या है दो छे है दूसरे प्रश्न में छठे मंत्र पढ़ रहे हो वो आएगा छठे प्रश्न का चौथे मंत्र में छह चार में आएगा वो सारी चीजें भी कहां हैं प्राणी स्थित है सर्व स्थिति काल प्राण प्रतिष्ठित काल में प्राण में प्रतिष्ठित है तथा रिचो मंत्रा। ये रिक, ये तीनों प्रकार के मंत्र है साध्य और उन मंत्रों के साध भी प्राण प्रतिष्ठित है और यज्ञ को करने वाला जो अधिकृत पुरुष करने में अधिकृत है कौन ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य आदि ये भी सर्वस्य पालयत्री, कर्तृत्व अधिकृतम उनमें अधिकृत जो ये लोग प्राण सर्व ये सब वास्तव में यह प्राण रूपी देवही है इतना प्रजापतिर दि गर्भे तमे प्रतिजासे तुभ्यम प्राण प्रजातिमा बलिह भर दीह ही हे प्राण तुम प्रजापति है तुम क्या हो तुम हि प्रजापति हो प्रजापतिरसी और तुम क्या हो गर्भे तमे चरसि और तू ही गर्भ में विचरता है यदि गर्भ में तुम ना हो तो गर्भ गिर जाएगा गर्भ अंदर का बाल की मर जाएगा में तुम हो तो भी गर्भ टिका है चाहे पशु का गर्भ हो आदमी का गर्भ हो कोई भी गर्भ हो गर्भ से सामान्य यहां पर कखड़ है तू ही गर्भ में विचरता है इसलिए गर्भ टिकता है जिस गर्भ में तुम नहीं है वह गर्भ हम क्या कहते हैं वो बांझे सूखा है सूखा है प्राण ही नहीं उसमें तब उसको कहते टिकता नहीं मचाएगा तो तो वो खत्म हो जाता है वो भी मर जाता है जो अंदर गया वो भी गया प्राणाभाव आ जाएगा नष्ट हो जाता है प्राण है तो वह गर्भ टिक जाएगा इसे गर्भ में भी तुम ही विचरते हो और तमेव तो प्रतिजा यसे माता पिता के अनुरूप होकर जन्म देते हो जन्म लेते हो प्रजा के रूप में जन्म लेते आप ही तो तुभ्यम प्राण प्रजा तुम्ह बलिम हरंति हे प्राण तुभ्यम तो इमा प्रजा तुम्हारे लिए ही ये मनुष्य संपूर्ण प्रजाएं क्या कर रहे हैं बलिम हरंती उपहार फेंट प्रदान कर रहे कैसे प्राण विभिन्न इंद्रियों के द्वारा चक्षुरादि इंद्रियों के द्वारा विभिन्न प्रकार रूप भेंट क्या देंगे रूप्रसन स्पर्श ये जो विषयों का ला रहे हैं हम लोग क्या कर रहे हैं मनुष्य इस प्राण को ये सब अर्पण कर रहे हैं समझो रूप्रस को यह प्रतिदृष्ट सी क्योंकि जो उन इंद्रियों के साथ भोक्ता रूप से जो तुम रहते हो इसीलिए सब हो रहा है तुम न होवे असल तो में कौन पूछा था ना भोक्ता कौन है तो बता दिए प्राण ही भोक्ता है प्राण के लिए सब अर्पण किया जाता है प्राण ही सब चीजों को भोग रहा है भाषण यह प्रजापति रपी जो प्रजापति कहा जा रहा है वह वास्तव में आप ही है प्रजापति के प्राण निकल जाते प्रजापति में मर गया जैसे प्रजापति भी वास्तव में आप ही हो प्राण ही है और समे वही गर्भे चरसी और आप ही गर्भ में भी विचरते हो पितुर मातुश प्रतिरूप्रतिजाय से और पिता और माता के अनुरूप होकर आप ही पुत्र और पुत्री के रूप में जन्म भी लेते हो तो ये तो पहले बोल चुके प्रजापति ही क्या हुआ था अन्न हो गया था अन्न ही आदमी और औरत खाते हैं वीर और शोणित हो जाता है उससे बच्चा होता है प्रजापैदा होता है तो पहले बोल चुके दोबारा कहने क्या जरूरत थी प्रतिजाय भाष्य कर रहे हैं ही प्रजापति होने से यह बात तो पहले से फिर क्यों रहे हैं आप। तो सर्वदेह आकृति एक प्राण सर्वात्मा थी इत्य विशेष बताना चाहते हैं मातृ रूपेण पितृ रूपेण सकल देह और देना देह दे सकल देह और सकल देहियों के रूप में भी आकृति का जो बहाना बना करके आपने क्या किया एक ही आप जो प्राण है सर्वात्मा बने हुए हो ये यहां स्थिति कहने का तो भ्याम और आपके लिए तदर्तम आप ही के लिए या मा मनुष्याद्या प्रजा जो ये मनुष्य प्रजाएं सब सबके सब क्या कर रहे हैं तू किंतु ये सारे के सारे जो है समझ रहे क्या गलत समझ रहे हैं कि मैं खाता हूं तुम नहीं खाते हो तुम जो डाल रहे हो ये प्राणी खा रहा है मैं खाने वाला होता तो बुकारा जैसे ढीला पड़ जाए बीमारी भी हो जाए तो क्यों नहीं खाता अभिमान करके ना मैं खाने वाला हूं यदि आप खाने वाले हो तो उस तो आप हो कि नहीं होते किसी क्यापन हो रहा है जो अभिमान कर रहा हूं मैं खाने वाला हूं गलत खाने वाला कोई और है वो ढीला पड़ जाता है तो आप खा नहीं पाते हैं वो ठुंडा है तो खूब खाते रहते हैं वो बलिष्ठ बना हुआ है तो खूब खाना पीना चलेगा ये जब पड़ापा होता है धीरे धीरे बैटरी ढीला हो जाती है प्राण भी ढीला हो जाता है सब ढीले हो जाते हैं सारे पुरुषे भी धीरे धीरे ढीले हो जाते हैं खाना पीना भी कम होते जाता है, है अंधे कोई पानी पी रहा है कोई होंद पर पानी लगा रहा है कोई हवाई लिए जी रहा है अंधे मर गई होंगे तो पाइप लगा से से, से, से देना पड़ वा अंदर वाला दिए जाते हैं तभी हम लोग कोशिश करते जिंदा रखा जाए दो बाहर से प्राण तो तो दो तब भी चिंता नहीं देखते डॉक्टर कब तक रखेंगे घोषित करते छुट्टी पाया जाओ कई अस्पताल वाले इसका सब साधनों का दुरुपयोग कर रहे हैं झुट्टे लगा रखे हैं और किसी को अंदर जाने नहीं देते आई सी yeah. बोल दियो, इंटेंसिव केयर यूनिट कोई अंतर नहीं जाएगा कब डॉक्टरों के जाएंगे नर्सें जाएंगी, जाएंगी। और मुर्दे में लगा रखे पाइप वगैरह और झुट्टी और देख रहे हैं बिल बना रहे इतना ऑक्सीजन हो गया इतनी दवाई इंजेक्शन हुई कितनी दवाई हुई लाख प्रतिदिन का बीस हजार ले रहे। लूट रहे केस पकड़ा गया के? दिल्ली में दो तीन घटनाएं ऐसे हो गए एक तो बहुत ही भयंकर वो चल गया उसके बाद थोड़ा कंट्रोल आ गया अभी थोड़ी तरह बीमारी नहीं चल रही है तो विदेश का आदमी था डॉक्टर था उसका बाप बापरियस भर्ती था वो आया यहाँ जब यहाँ आया तो बाहर से देखा देखा तो समझ गया वहाँ जो है सब झूठा नाटक है अंदर तो उसने कहा नहीं उन लोगों को कुछ उसने क्या किया धीरे धीरे वो जो मोटर लगता है ना मिशी लगे रहते हैं उसी हिसाब उस तरफ से घुमाओ सब देख लिया सब बंद पड़े झुटे नाटक चल रहा है उसने होने दिया। तीन दिन जैसा घोषणा किया तुरंत तो दूसरे का सरकारी बजा ने पांच दिन पहले मरा हुआ है और उस हॉस्पिटल प्रतिदिन एक बार आईसीयू में रखने पर एक लाख रुपए कम से कम बिल होता है एक लाख तो पांच लाख कमा रहे तो रिपोर्ट के केस कर दिया अखबारों में दे दे। सब डॉक्टर माफिया मांगना पड़ा बहुत कुछ न कई डॉक्टरों को हॉस्पिटल तो को मालूम है करें। के नाटक किया इज्जत बचाने के लिए तो कौन कर कोई मरीज लेके नहीं जाएगा उस हॉस्पिटल में तो ऐसे ऐसे धंधा होता है प्राण को लेकर प्राण से तो नाटक होटक करेंगे हमने प्राण छोड़ा है जिंदा है वो कौन प्राण से सब है। द्वारा चक्षुरादि द्वारा ये सब बलि भेंट पूजा प्रदान कर रहे हैं बलि क्या है रूपालिव रूपांति रूपालिवी जो पूजा है वो अर्पण कर रहे हैं ट्रिप्पण कार स्पष्ट करते हैं यम प्राण ही चक्षरादि सह क्योंकि जो आप हैं आप कैसे हैं यहाँ पर प्राण चक्षुरादि प्राणों के साथ में आप मुख्य प्राण शरीर में प्रतिष्ठित है कहा सर्वशरेश सकल शरणों में अन्य इंद्रिया के साथ में आप ही मुख्य प्राण प्रतिष्ठित है अर्थात बलिमरण भी इसलिए आपके लिए ये सब बलिहरण कर रहे हैं दृष्टम लोकेम भाषा टिप्पणकार गाते हैं दृष्टमी लोके बहुना पूज्य मंडलेश्वरा युक्ति मे टिप्पणकर मंडलेश्वर को लाया बता मंडल ये मंडलेश्वर नहीं है जो प्रसिद्ध महात्मा महांत मंडलेश्वर ये मंडलेश्वर नहीं है यहाँ पर यह मंडले ईश्वर मंडल वहा तो मंडले ही ईश्वर बनाना पड़ेगा तो मंडल मंडलीश्वर बनेगा ये लोंका। इन लोग का इन लोग का जो टाइटल होना चाहिए मंडल तो की तो है है। मंडल के आज की भाषा में मंडलायुक्त कमिश्नर जैसे होता है ना आप देख रहे हो एक गाँव में एक प्रधान हो गया है ना उस गाँव में कुछ हिस्सा को लेकर सभासद उसके अपने अधिकार होती है सभासद के अधिकार से ज्यादा किसको है प्रधान को प्रधान से अधिकार किसको है जो दो गांव का मुखिया बन रहा है बी बोलते ना आप बी बोले थे क्षेत्र पंचायत इसको क्षेत्र पंचायत बोलते हैं, तो उससे बड़ा कौन है वाला जो दस गांव का मालिक बने है आपने, जिला पंचायत वाला ठीक उससे भी बड़ा कौन होगा एमएलएगी नहीं विधायक जो बोलते यहां पर आप क्या बोलते हैं है? आमदार आमदार बोलते हैं एमएल उससे बड़ा कौन होएगा तो अलग हो गया किसान यहां पर क्या होता है शासन में आप देखोगे तो जिला जो पंचायत का सदस्य था उससे बड़ा कौन होएगा एसडीएम एलडीएम एस होते हैं ना वो अधिकारी फिर उससे बड़ा कौन है डीएम जिलाधिकारी कलेक्टर बोलते बात उसे बड़ा कौन होएगा जो डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी ज्वाइंट सेक्रेटरी असिस्टेंट सेक्रेटरी चीफ सेक्रेटरी होते हैं सचिव सचिव में सचिव वाले आएगा सचिव वाले में बने एक पद है फिर उस गृहमंत्री गृह मंत्रालय समझते सब अरे गृहमंत्री तो उसे बड़ा मुख्यमंत्री उसे बड़ा प्रधानमंत्री उसे बड़ा राष्ट्रपति यहां इस तरफ जब देखते हैं तो जब आप देख लिया कि एक जिले का एक डीएम हो गया ऐसे अनेक जिलों का मालिक है एक होगा जैसे आप पूरा उत्तरांचल दो मंडल में एक गढ़वाल मंडल है एक कुमाऊ मंडल तो गढ़वाल मंडल एक कुमाऊ मंडल दो मंडल बना दिया लिया जिले है ना कि एक मंडल में उस मंडल का एक हेड होते मंडलायुक्त उन दोनों के ऊपर फिर शासन बनाएगा सचिव आएगा उस आज के बारे में जिसे हम लोग मंडलायुक्त कहते हैं या कमिश्नर साहब कहते हैं वही मंडलेश्वर पहले जमाने में शब्द था मंडल का जो ईश्वर है मंडलेश्वर उसमें अधिकार अलग अलग है ना अभी आप एक प्रधान से पूछो हमको टुकड़ा चाहिए वो दे नहीं सकता तो सरकारी जमीन है सरकार को अप्लाई करो कहेगा आप एसडीएम को कहेंगे एसडीएम डी कहें भाई मेरे अधिकार में ज्यादा ज्यादा आधा बिगा जमीन हम किसी आवंटित कर सकते हैं उससे ज्यादा नहीं कर सकता आप डीएम को अप्लाई कीजिए जरूरत चाहिए डीएम भी कहेगा हमको अधिकार के लिए दो बीघे का ज्यादा नहीं और आपको दस बीघा चाहिए स्कूल बनाने जब आप जाइए बड़े अधिकारी के पास मंडलायुक्त कहेगा मेरे को पांच बीघे का अधिकार उससे ज़्यादा नहीं सब अपना अधिकार है उतना जमीन वो आप किसी सामाजिक कार्य के लिए दे सकता है मंदिर के लिए स्कूल के लिए अस्पताल के लिए से दे सकता है तो बहुत ज्यादा छह दुकान से जाएंगे आप सीधा प्रधानमंत्री बसानी पड़ेगी उनको है ना देश पर अधिकार है वो दे सकता है सबसे ज्यादा जमीन भी आपको अधिकार अलग अलग है तो वो कितने को उपकार कर रहा है उस पर निर्भर है एक सभासद अपने क्षेत्र की उतनी सौ दो सौ लोगों को उपकार करता है ग्राम प्रधान अपने गांव में दो हजार लोग है दो हजार को उपकार कर रहा है, है जैसे उच्च अधिकारी होता है उसके क्षेत्रफल बढ़ता है उतनी जनसंख्या ज्यादा होती है उतनी जनता को उपकार करता है इसे उतनी अधिक अधिक अधिक अधिकार भी है अधिक अधिक बुद्धिमान भी है अधिक अधिक उसके अंदरदार आरत गया है प्रधान तो बढ़ेगा पीछे पीछे ग्राम साहब बड़े साहब हैदार आ रहे हैं हो की नहीं होता क्यों है क्यों पूछे श्रेष्ठ है है? ज्यकुछ उसके तो चमचक आगे पीछे करनी पड़ेगी वैसे ही जैसा उसी प्रकार से प्राण है आपके शरीर शरीर के अंदर ये पूरे रूपी राष्ट्र का प्रधानमंत्री है ये आएगा तो सब राज्य वाले जितने राज्य छह सिस्टम है ना प्राण का सिस्टम अलग है न, के अलग है निकलने का सिस्टम अलग है बितरने का सिस्टम अलग है ये सभी के जो है हाथ जोड़ के खड़े रहेंगे प्राण के सामने तीसरे आए दृष्टान्त समझा लोक में भी बहुनाम उपकर तो बहुतों को उपकार करने वाला जो होगा वह पूज्य होता है प्राण भी सबको उपकार कर रहा है पूरे शरीर का उपकार कर रहा है ना इसे प्राण का प्राणी है क्या है है पूज्य कहने का तात्पर्य भाषण भोक्ता ही यथम तभी वन सर्वम भोज्य क्योंकि आप क्या है वास्तव में शरीर के अंदर असली भोगता प्राण ही है तव अन्वित सर्व जो कुछ भी अन्य है वह सब आपका ही भोज्य है भोज्य है वो और आप भोगता है ये कहने का तभी शब्द अध्यार कर लिया भाषिकार ने और कह लिया